श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरसठ सोलह दिसंबर अठारह सौ तिरासी ईश्वर दर्शन के उपाय श्री राम कृष्ण मणि के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठे हैं सामने दक्षिण वाहिनी भागीरथी है पास ही कनेर बेला जूही गुलाब कृष्णचूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं दिन के दस बजे होंगे आज रविवार अगहन की कृष्णा द्वितीया है 16 दिसंबर अट्ठारह श्री राम कृष्ण रामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं भावार्थ मातारा मुझे तारना होगा मैं शरणागत हूं, पिंजड़े के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है मैंने असंख्य अपराध किए हैं मैं ज्ञानहीन हूं, मैं माया में मोहित हुआ ब्यर्स भटकता फिर रहा हूँ बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती है वह दशा मेरी भी है सीता की तरह व्याकुलता श्री राम कृष्ण क्यों पीड़े की चिड़िया की तरह क्यों होंगे छी कहते ही कहते भावावेश में आ गए शरीर मन सब स्थिर है आँखों से धारा बह चली है कुछ देर बाद कह रहे हैं माँ सीता की तरह कर दो बिल्कुल सब भूल गई है देह का ख्याल नहीं हाथ पैर स्तन योनि किसी का होश नहीं एकमात्र चिंता राम कहा किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर लाभ होता है मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्री रामकृष्ण के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था सीता राम में जीविता थी श्री रामचंद्र की चिंता में ही वे पागल हो रही थी इतनी प्रिय वस्तु जो देह है उसे भी वे भूल गई थी दिन के तीसरे पहर के चार बजे का समय है श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं जनाई के मुखर्जी बाबू आए हुए हैं ये श्री प्राण कृष्ण के आत्मी हैं उनके साथ एक शास्त्रज्ञ ब्राह्म मित्र हैं मणि राखाल लाटू हरीश योगिंद्रादि भक्त भी हैं योग्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के यहाँ के हैं ये आजकल प्रायः रोज दिन ढलने पर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं योग्र ने अभी विवाह नहीं किया मुखर्जी प्रणाम करके आपके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ श्री रामकृष्ण वे सभी के भीतर हैं वही सोना सबके भीतर है कहीं प्रकाश अधिक है संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है मुखर्जी साहस्य महाराज ऐहिक और पारमार्थिक में अंतर क्या है श्री कृष्ण साधना के समय नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है उन्हें पा पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए हैं जब श्री रामचंद्र को वैराग्य हुआ तब दशरथ को बड़ी चिंता हुई वे वशिष्ठ जी की शरण में गए जिससे राम संसार का त्याग न करें वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र के पास जाकर देखा वे विमनस्क हुए बैठे हैं अंतर तीव्र वैराग्य से भरा हुआ है वशिष्ठ जी ने कहा राम तुम संसार का त्याग क्यों करोगे संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है मेरे साथ विचार करो राम ने देखा संसार भी उसी परब्रह्म से हुआ है इसलिए चुपचाप बैठे रहे जैसे जिस चीज से मट्ठा होता है उसी से मक्खन भी होता है अतएव मट्ठन का ही मक्खन मट्ठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्ठा कहना चाहिए बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर देखोगे मक्खन रहने से मट्ठा भी है जहाँ मक्खन है वही मट्ठा है ब्रह्म है इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतुर्विशति तत्व भी हैं ब्रह्म क्या वस्तु है यह कोई मुँह से नहीं कह सकता सब वस्तुएं जूठी हो गई हैं अर्थात मुँह से कही कही जा चुकी है परंतु ब्रह्म क्या है यह कोई मुँह से नहीं कह सकता इसलिए वह जूठा नहीं हुआ यह बात मैंने विद्यासागर से कही थी विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता कामनी कांचन का भाव जब मन में बिल्कुल न रहेगा तब होगा पार्वती जी ने पर्वतराज से कहा पिताजी अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए क्या श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य चाहे संसारी हो या सन्यासी, कामनी कांचन में मग्न रहने पर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता श्री रामकृष्ण फिर मुखर्जी से कह रहे हैं तुम्हारे धन संपत्ति है फिर भी तुम ईश्वर को भी पुकारते हो यह बहुत अच्छा है गीता में है जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं वही भक्त होकर धनी के घर जन्म लेते हैं मुखर्जी अपने मित्र से सहास्य, सहस्य शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजाय दे श्री राम कृष्ण वे चाहे तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं उन्हीं की इच्छा से यह जीव प्रपंच हुआ है वे इच्छा मय हैं मुखर्जी सहास्य उनकी फिर कैसी इच्छा क्या उन्हें भी कोई अभाव है श्री रामकृष्ण सहास्य इसमें दोष ही क्या है पानी स्थिर रहे तो भी वह पानी है और जीव जगत क्या मिथ्या है तरंगे उठने पर भी वह पानी ही है सांप चुपचाप कुंडली बाँध बैठा रहे तो भी वह साँप है और त्रिय गति हो टेढ़ा मेढ़ा रेंगने से भी वह सांप ही है बाबू जब चुपचाप बैठे रहते हैं तब वे जो मनुष्य हैं वही मनुष्य वे उस समय भी हैं जब वे काम करते हैं जीव प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हो इस तरह वजन तो घट जाएगा बेल के बीज और खोपड़ा निकाल देने से पूरे बेल का वजन ठीक नहीं उतरता ब्रह्म निर्लिप्त है सुगंध और दुर्गंध वायु से मिलता है परंतु वायु निर्लिप्त है ब्रह्म और शक्ति अभेद है उसी आद्याशक्ति से जीव प्रपंच बना है मुखर्जी योग भ्रष्ट क्यों होते हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, जब मैं गर्भ में था तब योग में था पृथ्वी पर गिरते ही मिट्टी खाई धाई ने तो मेरा नार काटा पर यह माया कि बेड़ी कैसे काटूँ कामनी कांचन ही माया है मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है आत्मा परमात्मा चुंबक पत्थर है जीवात्मा एक सुई है उनके खींच लेने ही से योग हो गया परंतु सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुंबक नहीं खींचता मिट्टी साफ कर देने से फिर खींचता है कामनी कांचन मिट्टी है इसे साफ़ करना चाहिए मुखर्जी यह किस तरह साफ हो श्री राम कृष्ण उनके लिए व्याकुल होकर रो वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धूल जाएगी जब खूब साफ हो जाएगी तब चुंबक खींच लेगा योग तभी होगा मुखर्जी आहा कैसी बात है श्री राम कृष्ण उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन होते हैं समाधि होती है योग में सिद्ध होने से ही समाधि होती है रोने से कुंभक आप ही आप होता है उसके बाद समाधि एक उपाय और है ध्यान सहस्त्र कम, कमल मस्तक में विशेष रूप से शिव का अधिष्ठान है उसका ध्यान शरीर आधार है और मन बुद्धि जल इस पानी पर उस सच्चिदानंद सूर्य का बिंब गिरता है उसी बिंब सूर्य का ध्यान करते करते उनकी कृपा से यथार्थ सूर्य के भी दर्शन होते हैं